था उन्नीस अठासी में पदार्थ जन पदार्थ उपस्थित तो शक्ति ज्ञान पद जन्य जो पदार्थ पदार्थोपस्थिति तो है उस तो पदार्थ पदार्थोपस्थिति तो में ही शक्ति ज्ञान का उपयोग है पदार्थ तो ही व्यापार था तो व्यापार में ही शक्ति का उपयोग क्यों क्योंकि बिना शक्तिग्रह हुए आप लक्षण भी नहीं कर पाएंगे स्मृति भी नहीं होगी जब तक पदजन्य पदार्थोपस्थिति के लिए आवश्यक तो शक्तिग्रह हुआ नहीं है तो कोई भी आगे काम नहीं हो सकता पदार्थम बुद्धि वाक्यार्थ रचना है नियम है पदार्थ को जाने बिना वाक्यार्थ की रचना ही नहीं कर सकते तो रचना आदि कैसे करके वाक्यर्थ कैसे निर्णय लो आप इसलिए पदजन्य पदार्थ उपस्थिति आवश्यक ज्ञान का जो पदार्थ तो होने के पीछे शक्तिग्रह मुख्य कारण उसका विचार किए थे हम लोग आठ प्रकार से होता है पूर्वम शक्ति ज्ञान समझा रहे टिप्पणगा यदि पहले आपका शक्ति ज्ञान नहीं है शक्ति संबंध रूप लक्षण अग्रह स्याप्य असंभव है शक्ति संबंध शक्ति संबंधो लक्षणा है ना लक्षणा का लक्षण क्या है शक्ति संबंध हो लक्षणा मूल्य में और आगे विस्तार विचार होगा तो शक्ति संबंध रूपा लक्षणा का विग्रहण करना संभव नहीं होगा पद पदार्थ संबंध ज्ञान अभाव पद पदार्थ का संबंध ज्ञान न होने से शाब्द बोध प्रयोजकी भूत स्मरणोत्पादन उत्पादन संभव शाब्द बोध में प्रयोजन जो प्रयोजकी भूत आज वस्तु क्या है स्मृति पदार्थ गति होना बहुत जरूरी है ये नहीं तो खसूची बने रहते हैं ना ये तो होता है व्याकरण में खसूची शब्द बना इसलिए है नहीं पदार्थ उपस्थिति होती नहीं कई बार गलत पदार्थ उपस्थिति होता है और कई बार पदार्थ उपस्थिति ही नहीं होती है और बहुत कम है जो सही पदार्थ उपस्थित हो जाए पद के श्रवण के पश्चात पद का श्रवण के पश्चात जो पदार्थ उपस्थिति तो है पति या तो सम्यक उपस्थिति हो सकती है स्मृति ठीक हो तो पहले उस पद का जिस पदार्थ तो शक्तिग्रह किए थे वह शक्ति की स्मृति यदि मजबूत है तो पदार्थ उपस्थिति तो सम्यक होगी यदि वह शक्तिग्रह सम्यक नहीं है तो स्मृति भी ठीक नहीं होगी तो पदार्थ उपस्थिति भी ठीक नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं शाब्द का प्रयोजन उत्पादन भी, भी असंभव अतएव इतने बातों को मन में रखते हुए न्याय न्यायोधिकारे जो है शक्ति ज्ञान सहकार तो शक्ति ज्ञान को सहकारी कारण का नवीन के मत के अनुसार पद ज्ञान है पदार्थ व्यापार है शाब्दोध फल है और सहकारी कारण शक्तिग्रह है सहकारी कारण ये चार ध्यान रखने का है शाब्दोध में पद ज्ञान करण पदार्थ उपस्थिति तो व्यापार है शाब्दोध फल है और शक्तिग्रह सहकारी कारण है अब आइए वृत्नामा शक्ति लक्षण अन्य तरह न्याय बोधनी वृत्ति नाम का जो चीज है वह दो प्रकार की है एक शक्ति नाम की वृत्ति है दूसरा लक्षणा नाम की वृत्ति है शक्तर नाम शक्ति नाम की वृत्ति का क्या स्वरूप है घटादि विशेषक घटादि पद जन्य बोध विषक्त प्रकार ईश्वर संकेत ईश्वर संकेत नाम ईश्वर छता शक्ति क्या है घटाधि विशेषक घटादि पदजन्य बोध विशित्र प्रकार ईश्वर इच्छा ईश्वर में इच्छा हुई जैसे आपको इच्छा हुई मान लीजिए लड्डू खाने की इच्छा हुई ठीक इस इच्छा का विशेष क्या है इच्छा जो हुई है इस इच्छा का विषय कौन पहले बताओ इच्छा का विषय लड्डू है है ना? लड्डू की इच्छा हो रही तो इच्छा का विषय लड्डू हो है अविशेष कौन है इसमें लड्डू खुद लड्डू विशेष है एक प्रकार हमें से क्या होता है उसका ज्ञान क्योंकि लड्डू खाने की इच्छा तब होगी जब आपको लड्डू का ज्ञान हो और लड्डू मालूम है क्या चीज तो खाने की इच्छा कहां से हो? ये खाने की वस्तु भी तो मालूम होना जरूरी है तभी तो इच्छा देखेगी इसलिए इच्छा में हमेशा प्रकार वस्तु कौन होता है उस विषय का ज्ञान विषय खुद क्या होगा? उस विषय का ज्ञान हमेशा प्रकार होता है इच्छा में ध्यान में ना इच्छा में विशेष हमेशा विषय विशे होगा और प्रकारांश जो हमेशा तद बोध होगा किसी को मन में रहकर या बोल रहे हैं ईश्वर की इच्छा है किसमें जैसे घटनामक पल है घटनामक जिस शब्द में शब्द से किस चीज का बोध कराने की ईश्वर की इच्छा हो रही है घट विशेष का घट विशेषक घट पद जन्य बोध विषय प्रकारक ज्ञान है ना घट पद जन्य बोध विषयत् प्रकारक घट इस इस शब्द का घट शब्द की शक्ति है शक्ति मने ईश्वर इच्छा घट पद की शक्ति किस में है घट पद की शक्ति किसमें है घट रूपी वस्तु में है ना घट पद है उसकी शक्ति रहती घट रूपी शक्ति में सक्तम पदम पदार्थ और विस्तार से थोड़ा समझिए जरूरी है ये घट पद है उस पद जन्य पदार्थ वस्तु है गोलमोटो वस्तु जो होता है घटी कहा उसको तो। इस पद से यह पदार्थ जो बोध होने का पीछे इन दोनों का बीच में शक्ति नाम का वस्तु है यह शक्ति का एक दूसरा नाम ईश्वर उस ईश्वर ईश्वरे को वर्णन करने जा रहे हैं कैसा ईश्वरे क्या इच्छा हुई ईश्वर के अंदर घट पद से बोल मटोल वाले नाम का वस्तु को बोध कराने की इच्छा है उस इच्छा का स्वरूप क्या है जो हृदय के अंदर ईश्वर के हृदय के अंदर प्रकट हुआ उस इच्छा का स्वरूप प्रकट करने के लिए बोल रहा हूं घट विशेषक घट विशेषक घटपद जन्य घट पद जन्य जो बोध है तद विषयत्व प्रकार बोध विषय का विषयत्व प्रकार इच्छा है इच्छा भी क्या है एक ज्ञान विशेष का इनाम है अत उसके अंदर विशेष भी होगा और प्रकार भी होगा ठीक जो विषय था पदार्थ ये क्या हो गया विशेष बन गया जो पदार्थ विषय है वो विशेष हो गया घट विशेषक इच्छा है कैसी इच्छा है घट विशेषक इच्छा है और उस प्रकार क्या होगा उस इच्छा में घट पद जन्य जो बोध है वह है विषय वही है प्रकार घट पद जन्य बोध विषयत् प्रकार का इच्छा इच्छा क्या प्रकार कैसी है तो घट पद जन्य जो बोल, वह बोध आपको हमेशा का विषय बोध का कोई ना कोई विषय होगा घट पद जन्य बोध का विषय कौन है स्वयं घट है तो वह घटी प्रकारक हो गया घट विशेष घट प्रकार सीधा भी कह सकता हूं घट विशेष घट प्रकार इन समस्या होगा विशेष भूता घट और प्रकार घट में अंतर क्या कहे घट विशेष घट प्रकार का दो तो समस्या क्या होगी विशेष विशे प्रकार में भेद वहां दिखाई नहीं दे रहा है अब ऐसे कहने में भेद पता लगता है जो प्रकार बूता घट कैसा है घट पद जन ज्ञान का विषय बूता घट को प्रकार कोटि में रखा है और पदार्थ जो विषय है उस घट का विशेष कोटि में रख दिया है दोनों घट में अंतर है एक पदजन्य ज्ञान का विषय है और दूसरा बाहर में रखा हुआ गोल वस्तु है जब बाहर में रखा हो गोल मटोल वस्तु है वो हो गया विशेष और ज्ञान का विषय तुम्हें तो भाषित और है बुद्धि के अंदर एक घटना चीज वो हो गया प्रकार यदि वह दोनों घट बाहर जो वो भी घट है बुद्धि में भी उपस्थापित है वो भी घट ही है बुद्धि में भी उपस्थापित वस्तु और बाह्य वस्तु में बहुत अंदर है बुद्धि में उपस्थापित वस्तु में कल्पित आकार है और बाह्य वस्तु व्यवहार करने योग्य आकार ध्यान रखना है इसलिए विशेष कोटि में हमेशा आकार, रूप, आदि, गुण विशिष्ट वस्तु को ही लिया जाएगा और प्रकार में उस पद जन्य बोध का विषय बोध मानसी विषय मात्र को लिया जाएगा मानस विषय को इसे कहते हैं ईश्वर की इच्छा के अंदर जो विशेष कौन हो गया घट रूपा पदार्थ विशेषक है बाह्य और घटपद जनि जो बोध अंतर है उसका जो विषय था मानस विषय वो हो गया प्रकार जिसका ऐसी इच्छा का नाम ही शक्ति है ताद्र शक्ति के कारण से ही आज आपको घटपद सुनते ही बाहर में रहने वाले गोल मटो कम्बुग्रीवादिमान वस्तु वो उसका बोध हो जाता है ईश्वरी ऐसा ना होता तो आज भी आपको बहुत वैसा नहीं हो सकता कंबुग्रीवादिमत्तम घट से लक्षण घट लक्षण क्या है कंबुग्रीवादिमत्तम कंबू है ग्रीव है आदि कार्य क्योंकि उसका जब बिल भी है पेंडी है है ना कंबू मने पेट ग्रीवा गला नीचे बिल जब पीठ है बोलते हैं उसको ऊपर ढक्कन लगाने वाला ऐसा होता है वो सारे को मिला ग्रीवा आदि घट का लक्षण होगा इसी प्रकार से धूम का भी लक्षण समझना जरूरी है धूम का लक्षण क्या है नेत्र कटकत्व सती कज्जल जनकत्व धूमस्य लक्षण नेत्र कटकत्व सदी कज्जल जनक धूम का लक्षण को कड़ु लगता नहीं इसलिए पानी आता है धुमा से और काला बैठ जाता है कज्जल को पहला करता नेत्र कटकत्व सदी कज्जल जनगतम धूमस से लक्षण हरेक वस्तु के तरह लक्षण बना दिया गया है उसी में उस ईश्वर की इच्छा है संकेत शक्ति है। ये घटका लक्षण हैटुक सती कज्जल जनकूंगण है नहीं पुष्पस्पर्शवत्ज <laughs> पुष्टस्पर्शवत्ज हो गया घट पठ विशेष विशिष्ट तंतु तंतुसमूह पट का पटकलक्षण बताया गया है विशेष विशिष्ट तंतु समूह फटाहा घटपट बोलते रहते हैं तो लक्षण भी जान लो आतान वितान मात्र से नहीं चलेगा आतान वितान विशेष कार है इसीलिए नहीं तो रख दो ऊपर एक धागे यूं रख दो ये आतान हो गया वितान हो गया ना ऐसे दस यूं रख दो दस धागे ऊपर लगा दो तो कपड़ा बन जाएगा क्या उठाओगे तो अलग अलग ही उठेंगे वो आतान-वितान विशेष एक प्रक्रिया है लक्षण प्रक्रिया से आतान विशेषण बना, बनाया गया है आतान विदान विशेष विशिष्ट संतु समूह का नाम ही पट होता अब यह शक्ति से विशिष्ट जो शक्ति है वो तो किस संबंध से शक्ति अपने शक्ति में रहता है यह भी देखना है सप्तम पदम कहा था ना है नहीं शक्य है पदार्थ इन दोनों का बीच में शक्ति है ये कहा गया लेकिन वह शक्ति अपना शक्ति में किस संबंध से रहेगी और बोध कराएगी जब भी आप सुनोगे वह पद स्वगत शक्ति द्वारा शक्य का बोध कराता है, है ना घटा या पद सुना अपने तो उस पद गरीय इच्छा रूपा जो शक्ति है वह आपको रूपी शक्ति का बोध कराता है तो किसान से बोध कर वह शक्ति अपना शक्ति में किस समझ से रहेगा अभी आपको बताया था प्रकार कौन होता है विषय इच्छा में प्रकार कौन होता धटपद जन्य बोध विषेत्र प्रकारी इच्छा थी कि नहीं थी अभी आपको लिखा है घट विशेषक घट पद जन्य बोध विषयत्न अतव इच्छा इच्छा विषय कौन है शक्ति रूपी शक्ति अपने शक्ति रूपाय विषय में समझ रहेगी विषयता संबंध ना ये नहीं विषयता का संबंधे इसमें क्या हो गया विषयता संबंधे विषयता संबंधे शक्ति विशिष्टत्व में वह शक्यत्व शक्य का लक्षण क्या बन गया विषयता संबंधे शक्ति विशिष्टत्व शक्यत्म यह शक्ति का लक्षण होगा। विषयता संबंध शक्ति शक्य में रहती है अतव विशेष संबंध है ना शक्ति विशिष्ट वस्तु का नाम ही शक्ति है और शक्ति शक्त में किस मध से रहेगा विशेषता विशे के संबंध से घट तो पद क्या है वहां विशेष हाँ शक्ति विशिष्ट तत्व तो तो, शक्तम विषेता संबंध शक्ति विशिष्ट तत्व शक्तम ये ध्यान रखना आप देखिए आगे मूल में शक्ति नाम इसलिए क्या हो गया घटाधि विशेषक घटाधि पद जन बोध विषय प्रकार ईश्वर संकेत ईश्वर संकेत नाम ईश्वरी ईश्वर संकेत का दूसरा नाम क्या है ईश्वर इच्छा ईश्वर इच्छा का ये दूसरा नाम शक्ति शक्ति कहिए ईश्वर इच्छा कहिए ईश्वर संकेत कहिए तीनों पर्याय होते हैं शक्ति निरूपत्व में वह पद एक सकत आगे ना इसलिए पद में सक क्या चीज है जैसे आपने शतत्व को देखा सक क्या हैं शक्ति निरूपक में शक्ति निरूपकत्व शक्ति का निरूपक है वो अत्य शक्ति निरूपकत्व सकतत्व में कार्यगा पद में शक्ति का निरूपक पहने से उसको क्या कहें शक्त कहते हैं शक्ति निरूपकत्म में व पदे सक्तम अल किसम से रहेगा वो निरूपकता संबंध से रहेगा किस समझ से निरूपकता संबंध से शक्ति निरूपक निरूपकता संबंधेरा शक्ति निरूपत्व शक्तत्व ये पद में रहेगा और पदार्थ में शक्यत्व के समझ गया था विषेदा संबंधे शक्ति विशिष्टत्व शक्यत्म हो गया था ये कहा था पदार्थ ये शक्ति कौन है पद है शक्य कौन है पदार्थ है सकतत्व रहेगी पद में शक्यत्व रहेगी पदार्थ में सकत्व पद में छत का रहेगी पदार्थ उसको ही बताया गया hmm. था विषयता संबंध शक्ति, विशिष्टत्वम में बताया था शत्यत्म ये तो बताया था ना विषयता संबंधित शक्ति विशिष्टत्वम, शक्त ये पदार्थ में रहेगी और निरूपता संबंधी शक्ति निरूपकत्व सकतत्व ये पद में रहेगी और इन दोनों के बीच में रहने वाली वस्तु का नाम शक्ति है विशेष नहीं बनेगा क्योंकि ज्ञान तो विशेष घट पद नहीं है पद विशेष नहीं हो सकता इसे है इसे निरपदा समुज घट विशेष है लेकिन घट पद विशेष नहीं है दोनों में अंतर है पद में शक्त है घट भी विषय में नहीं है और शक्ति को लिखा अपने याने में दिया ना में, पद बोध तो इच्छा। ये क्या है शक्ति तो पुस्तक में दिया हुआ है बाकी दो चीज नहीं है बता दिया वो भी संकेत दे रहे आगे देखिये विषयता संबंधे ना शक्ति आश्रयत्म अर्थम आगे ना विशेषा संबंधे शक्ति का आश्रय शक्ति से विशिष्ट हम लोग गाते हैं उनके लिख दिया उन्होंने शक्ति का आश्रय कौन है शक्त है पदार्थ में न्यायोजन में है? शक्ति निरूपत्व तो पदे सकत तो उसके बाद क्या लिख रहे हैं विषेदा संबंधे ना शक्ति आश्रयत्व तो अर्थे शत्यत्व दोनों दे दिया इस प्रकार से शक्ति से शक्त और शक्यता ज्ञान हो गया सत्य पद शक्य पदा यह हो गया अभिदा वृत्ति कहो या शक्ति वृत्ति कहो ईश्वरे वृत्ति रूपा सामान्य वस्तु हो गया हर एक पद में रहने वाला और दूसरी वृत्ति जो हम मानते क्या मानते हैं लक्षणा शक्य संबंधों लक्षणा न्याय बोधनी में कह रहे हैं शक्य संबंधों लक्षणा। शक्ति क्या समझ में आ गया है अब शक्ति का संबंधी जो वस्तु रहेगा उसी का ना, उसमें उसमें अर्थ उस अर्थ को ग्रहण करना शक्ति के द्वारा शक्ति का संबंधी वस्तु ग्रहण करने का नाम ही लक्षणा। लक्षण साधिविधा वह अभी दो प्रकार की है गौणी शुद्धा चीति एक का नाम गौणी दूसरा शुद्धा गौणी नाम सादृशी सादृश्य विशिष्ट है लक्षण गौणी कहा लेते हैं हम जहाँ सा विशिष्ट हो पदार्थ ले रहे यथा सिंहो होते सिद्धांत है यहां सिंह माणव क्या सिंह पदस सिंह सादृश्य विशिष्ट लक्षण सिंह माणक मैंने पालक माणव क वटु कहा ये सब क्या है बालक का पर्याय वच ब्रह्मचारी इत्यादियों में क्या कर रहे हैं हम सिंह पद का लक्षणा कर रहे हैं कैसे सिंह की विशिष्ट तो सब बालक में लक्षणा की जा रही है सिंह की क्या सादृश्यता लिया आपने शूरतम क्रूरत्म ये सब चीज को दिया है निर्भयम है ना इन धर्मों की सादृश्यता आपने बालक में बिठाया तो सिंह सादृश्य विशिष्ट में आपने लक्षणा कर दिया की सादृश्यता शुरतम अभयत्तम इत्यादि गुणों की सादृश्यता बिठाया है आपने विशिष्ट मानवक में लक्षणा हो गया शुद्धा च्रिविदा शुद्ध लक्षणा तीन प्रकार की होती है जहल लक्षणा अजहल लक्षणा जद जहद अजहल लक्षणा चेती एक का ना, नाम जहल लक्षण दूसरा अजहल लक्षण अजहद अजहल लक्षण ली छोड़ जहत शब्द को लकार हो गया तोड़ ली सूत्र पढ़ा है ना अपने तोड़ ली उससे को ला हो गया, जहल लक्षणा बोल दिया जा रहा है, है शब्द वहां जहत त्यागते हुए हम लक्षणा कर रहे हैं जहत में क्याते हुए अजहत में न त्यागते हुए लक्षणा करना किसको त्यागते हुए रक्षा करना शक्यार्थ को त्यागते जब पद सुनते हो उस पद की शक्ति से एक शक्यार्थ सबसे सब पहले उपस्थित होगा उस शक्यार्थ को त्यागते हुए यानी अन्यर्थ हम ग्रहण करते हैं तो हम क्या कहेंगे जहल लक्षण और शक्यार्थ को न त्यागते हुए अन्यार्थ को भी हम ग्रहण कर लेते हैं वहां अजहल लक्षण शक्यार्थ कुछ हिस्सा को त्याग रहा पूरा भी त्याग नहीं किया और पूरा ग्रहण भी नहीं किया का भी न न पूरा हूं, पूरा ग्रहण करता त्यागता हूं कुछ हिस्सा त्यागना है कुछ हिस्सा को ग्रहण करना उसका नाम ज्यादा जहल लक्षण तीनों का दृष्टान देखिए लक्ष्यतावच्छेद रूपे न लक्ष्य लक्षणा जहल लक्षण लक्ष्यतावच्छेद रूपेणा जैसे मान लीजिए गंगायाम घोषा किसने प्रयोग कर दिया गंगाया हाँ प्रयोग कर दिया गंगा जी में झोंपड़ी है बोल अब झोंपड़ी तो होने से तो बह जाएगी इनके कह रहा है कोई तो क्या करें है? हमारा वहा लक्ष्य क्या है बोलने वाले का लक्ष्य समझना पड़ेगा बोलने वाले का लक्ष्य है कि गंगा का तट में झोम्री ये बोलना चाहता गंगा का तट तो लक्ष्य क्या है हमारे यहां तट लक्ष्य है तट लक्ष्य दक्ष क्या है तत्त्व, तद्रूपेण तकत्व तट मात्र बोध कराना इष्ट है यदि भी गंगा शब्द अर्थ है जल प्रवाह जल विशेष प्रवाह जल विशेषता प्रवाह। यानी ये शक्य गंगा यह शक्ति है इसको पद तो गंगा पद है उससे शक्य उपस्थित जो हुआ है या पदार्थ जो उपस्थित हुआ है वो क्या है जल विशेष प्रवाह तो शक्यता अवच्छेद क्या होगा जल विशेष प्रवाहत्व तो जल विशेष प्रवाहत्ता अवच्छिन्न जल विशेष प्रवाह रूपी गंगा पदवाच्यार्थ जो प्राप्त हुआ है उसे त्याग करके अब क्या कर रहे हैं इसका संबंधी संबंधी कौन है तड़क का अवच्छिन्न तट रूपी लक्ष्य मात्र का बोध कराना चाहते हैं लक्ष्यतावच्छेद तड़ताव लक्ष्य तट मात्र का बोध कराना चाहते हैं वहां जल से कोई लेन देन नहीं जल का बोध बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं इसरा आवच्छ यह है तड़तावचिन्न तट मात्र का बोध कराना है यानी कि जलत्तावचिन्ह जल संबंधी तट ऐसे नहीं बोलना चाहते हम जड़तावच्छिन्न जल संबंधी यानी बोध कराना चाहते हम सीधे सीधे बोध कराना चाहते हैं तटपता तट अर्थात जो गंगा पद की शक्यार्थ जो था जल विशेष प्रभा का अवच्छिन्न जल विशेष प्रभा का अंश भी मुझे लक्ष्य में बोध कराना नहीं है पूरा का पूरा जो शक्यार्थ को त्याग देना है और लक्ष्यार्थ बोधा तट को लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न होकर बोध करा देना है कभी उल्टा नहीं करना शक्यता का अवच्छिन्न लक्ष्य को नहीं ग्रहण कर देना तब क्या हो जाएगा तब शक्य के हिसाब में ले लिया अवच्छेद कब ने ले लिया और लक्ष्य के साथ छोड़ दिया आज़ाद अज आज लक्षण जैसे हो जाएगा वो वो हमें नहीं करना है शक्यार्थ का किंचित हिस्सा हमें बिल्कुल लक्ष्य में लाना नहीं है इसलिए शक्त जो पद गंगा पद है शक्त उसका शक्ति जो पदार्थ जल विशेष प्रवाह उसका कुछ जल विशेष प्रवाहत्न जल विशेष प्रवाहता यथाध्य गंगा घोषित गंगापद वाच्य प्रवाह सबंध तीरे सत्वात, प्रभा का का तीर सत्वात् प्रभाक संबंध का प्रवाहक संबंध का ज्ञान होने से लक्षण से, से गंगा पदा तीरोपस्थि गंगा पद श्रवण ज्ञान उपस्थिति हो जाने का नाम ही जह लक्षण लक्षितावेदेण लक्ष्य शक्य उभयोध तो प्रयोज का लक्षणा अजह लक्षणा आप अजह लक्षण का लक्षण करते अज लक्षण कैसी है हम ऐसा लक्ष्य आवच्छेद को ढूंढेंगे जिसे शक्ति भी हो जाए लक्ष्य भी हो जाए दोनों में रहने वाले सामान्य धर्म को ढूंढ दो शक्ति में भी रहे लक्ष्य में भी रहे ऐसे सामान्य धर्म को ढूंढ करके उस सामान्य धर्म आवच्छिन्न क्षता अच्छा अच्छि जब वस्तु को ग्रहण करोगे उस पदार्थ में क्या हो जाएगा लक्ष्य भी आएगा भी आ जाएगा दोनों को ग्रहण क्या कहा नहीं पूरा ले लिया है और लक्ष्य को भी बोध करा दिया जय से दृष्टान क्या है यहाँ पर भी हो दही रक्षा कवोन से दही की रक्षा करें यह कहा किसी ने किसे, किसे? कौन से दही की रक्षा करें कुछ क्या नहीं कि बिल्ली आके खाए तो देखते रहे कुछ न करें यार थे क्या उसका? उससे भी रक्षा करने में अर्थ कैसे निकालोगे बिल्ली से भी रक्षा करो चूहा से भी रक्षा कर दो चिड़िया से भी रक्षा कर दो जितने भी उन सभी में है क्या एक चीज एक धर्म उसमें ढूंढेंगे हम दधी उपघात कच्चे दही का नाशकत्व गुण में है जिन जिन में दही नाशकत्व गुण है उन सबसे बचाओ ये उसका अर्थ होगा काके भ्यो, दही रक्षताम दही रक्षतां का अर्थ से ज्ञापन हुआ काक में एक धर्म है दो धर्म बल्कि अनेकों है लेकिन मुख्य हम दो देखेंगे हम यहां है द्रवित्व तो भी है पदार्थत्व है है, दुनिया भर के उसे में कोई मतलब नहीं है हमें मतलब अपराध का। काक कौवा खुद का ठीक है ना उसको हम क्या कहेंगे शक्यता अवच्छेद जो खुद का धर्म होता तो है उसको शक्यता कहते हैं जैसे घट में घटत मनुष्य में मनुष्यत्व अभी आप प्रवाह में प्रवाहत्व क्या है वो शक्यता अवच्छेद है उससे भिन्न तटत्व लक्ष्यता हम इस शक्ति में, में रहने वाले और धर्म ढूंढूंगा इस विशेष धर्म के साथ में वाला एक सामान्य धर्म है वो भी शक्यता है क्या है वो दधी उपघात तत्व एक धर्म दही को नाश करने वाला घात कत्नामद धर्म है यानी अब यह धर्म केवल कौवा में नहीं यानी मार्जार में भी है पिटी में भी है मूषा में भी है अन्य चित्रे भी सभी में मिलेगा तो इसलिए ऐसा तो धर्म ढूंढेंगे ताकत तो लेंगे नी, नी नहीं ताकत नहीं मिलेगा मार्जा आदि में इसलिए हम लेंगे दिखाए लेकिन शक्यता अवच्छेद जैसे घट रूपा शक्य है उसमें द्रवित्व भी तो रहेगी घटत तो भी है लेकिन घट अपना विशेष शक्यता अच्छे दिखे और द्रवित उसका सामान्य शक्यता अवच्छे ये था तथा यहां पर कवा में तो का शक्यता विशेष है और दध्य उपघातव शक्यता सामान्य धर्म में जो अन्यों में भी रहता है इसको हम क्या करेंगे लक्ष्यता ग्रहण करेंगे लक्ष्यता अवच्छेद रूप में किसको लाया हमने दर्पात को ले लिया उससे अवच्छिन्न वस्तु कौन हो जाएगा केवल मारधार जा आदि नहीं कौवा भी आ जाएगा शक्य भी आ गया लक्ष्य भी आ गया ये सब हमारा लक्ष्य है और ये क्या हमारा कौवा शक्य कौआ शक्य है, है मार्जारादी लक्ष्य शक्य लक्ष्य इन दोनों में रहने वाले सामान्य घर में दध्य उपघात क्या है दात तत्व आप देखिए लक्षेद रूपेण लक्ष्य शक्ति प्रयोजिका लक्षण लक्षण दोनों का बोध हो गया न लक्ष्य का मैंने दध्य उपका लिया उस रूप से लक्ष्य मार्जर आदि शक्य काक इन दोनों का उभय बोध की प्रयोजिका लक्षणा है कौन सा अजहल लक्षणा यथा काके लक्षण काकेक्षता काको दुपातक अर्थात कालकुक्टसारमे आदिना शक्तिरक्षा बोध कौवाशक्ति का बोधा बिड़ा मन बिल्ला बिल्ली मार जा बड़ाल, बिल्ला हैं, और कुक्ट मुर्गा सार में जो होता लंबा वाला पानी में खड़ा होता है सफेद सार में पक्षी विशेष का नाम सारस पक्षी इसमें काक क्या हो गया लक्ष्य हो गया बड़ा कुक्ट सार में जाओगे? लक्ष्य हो शक्य और लक्ष्य दोनों को बोल वज्ञ नहीं हुआ जदात धर्म को ले लूंगा दोनों को ग्रहण हो गया इसलिए शक्ति को त्यागना नहीं था वो भी ग्रहण हो गया लक्ष्य भी ग्रहण हो गया इसलिए लक्षणा का नाम अजहल लक्षण अब नहीं कर हम नहीं मानते तीसरे को जह जहल लक्षण वेदांति नहद जहद लक्षण वेदांतियों को मत में हमारे मत में नहीं गौणी में भी इनको बोलना चाहिए गौणी भी इनके मत में नहीं है गौणी में भी लक्षणा कर देंगे, इनके जहां लक्षण कर दो सीधे सीधे, सिंह मानव शब्द में रहने वाला सिंह शब्द संबंधी गुण कौन है सुरत्व अभयत्व आदि है ना वीरत्व वगैरह है तो उन गुणों वो गुण में लक्षणा कर दो तारस गुण विशिष्ट हो जाएगा बालक जन लक्षण मानक में लक्षण थोड़ी हम कर रहे हैं सिंह सब में लक्षण हो रहा है जैसे गंगा में घोष में घोषणा में थोड़ी लक्षण होता है गंगा में लक्षण होता है एक होता, होता लक्षण करते हुए माणक में घटाना है इसलिए गौणी भी मीमांसक मत में जहद अजहद लक्षणा भी वेदांति नाम मत है सावच्छेद परित्याग न्यक्ति माध प्रयोजिका वो क्या होता है शक्यतावच्छेद को त्याग दिया जाता है और शक्ति को पकड़ लिया शक्ति को पकड़ना फिर अवच्छेद को त्यागना अवच्छेद को उपाधि को त्याग दिया उपहित को ग्रहण कर लिया तत्व तत्कौण है मयावच्छन चैतन्य मायावच्छन कौन है अविद्यावच्छन चैतन्य ठीक विद्यावचन चैतन्य रूपा ईश्वर में जीव तम पदार्थ है। माया मायावचन चैतन्य रूपा ईश्वर जो है वो तत्पदार्थ उन दोनों में क्या कर दिया हमने चैतन्य चैतन्य रूपा शक्यार्थ को ले लिया माया और अविद्या को त्याग दिया शक्य है वहां चैतन्य दोनों में सखतावच्छे एक जगह माया है दूसरी जगह अविद्या है उन दोनों को त्याग दिया शक्य अवच्छेद त्याग करे शक्ति मात्र बोध पूर्ण वे करे शक्यता परिजरगेन अथ या धर्म क्या धर्मे और जीव में ज्ञित में हम लोग अल्पज्ञ न कि मैंने अल्पज्ञर्म है अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व धर्म है सर्वगत्तावचन चैतन्य ईश्वर है अल्पग्ञता चैतन्य जीव।, जीव इसमें जो के सर्वगत अल्पगत्व उनको त्याग करके चैतन्य मात्र ग्रहण कर देने का नाम ही जहदहद लक्षण व्यक्ति मात्र बोधना इस प्रकार से आपका लौकिक दृष्टान्त यहां स्वयं अश्वर दिया जाता है ज़्यादा-ज़्यादा जदना के लिए स्वयं स्वयं देवता, तदेश आवच्छिन्न तत्ला को स्व से बोध करा दिया अयम अश्व में एक आवचिन एक अश्व है वहाँ पर क्या करेंगे तत्कालूपी शक्यतावेदक और एकददी शक्यतावच्छेद को त्याग करके अश्वत्र बोध कराने का नाम ज़्यादा क्या होता है में क्या है है या तो क्या शक्ति शक्ति के अंदर भी है, एक क्या हो गया था सर्वग्ता आप लेवर कोई भी उपाधि ले लीजिए अनेको उपाधि दोनों में है ना तो उपाधियों से बचने के लिए तो सारा खेल रहे खोपड़ी को लगाए हुए घिस रहे हैं यहाँ है? इन उपाधियों से कैसे निकला जाए जकड़ रखते हैं, नहीं सच्चाई में न बंधो न मोक्ष मोक्ष, और ये जो हमारे भारतीय जी स्वामी जैसे सुनाते हैं जगत सत्य है तुझार तो व्यावहारिक सत्यता के चक्कर में छुड़ाना पड़ता है जगत है ना जिसको जगत है उसको जगत को छोड़ाना पड़ेगा यदि आपके लिए जगत नहीं तो छोड़ाओगे उसको तेरहवाध्याय में बड़ा सुंदर विचार करते बोले कि भाई भगवान शंकराचार्य के लोगों ने पूछा महाराज ये विद्या कहाँ है पकड़ ले जाओ उसको मिटा देते हैं सीधा पकड़ में आवे तब तो हटाओगे तो कहा रहती है बताइए है कि भाई तुम पूछ रहे हो ना प्रश्न तेरे पास <laughs> जिसको जगत दिखाई देवे उसके पास अंदर नहीं जवाब दिया जिसको आपको जिस किसी को एक भेद अनुभव हो रहा यद किंचूति है द्वैतानुभूति है तो मतलब समझो कि उसके अंदर अब अविद्या है का मतलब क्या? अभी पूरा अंतकरण चमका नहीं है अंत करण भी शुद्ध नहीं हुआ स्वामी पता है ना अंतकरण शुद्ध के पराकाष्ठा क्या है ब्रह्मानुभूति पूर्ण अंतकरण शुद्ध है का मतलब उसको ब्रह्मानुभूति हो जाए में ग्रह अविद्या कुछ नहीं मामला खत्म यदि मालूम दर्पण एकदम शुद्ध हो जाए आर पार हो जाए तो कुछ नहीं रहेगा बेड़वा जा टकरा जाएंगे उसी को उनको पता नहीं चलेगा दर्पण है यहाँ कई बार ऐसे ग्लास लगा देते हैं, हैं लग है कि अब वो लगता है कि पता नहीं चलेगा ग्लास है भी यहाँ पे भी आर पार पारदर्शिता ऐसे ब्रह्म भी पारदर्शी है न निर्गुण निरागा निर्विशेष निष्क्रिय निष्कल निरवय इसका मतलब क्या वार पारे, पार है पारदर्शी है और पारदर्शिता को पार करनी है तो आसान है तस्वीर दृष्टि परावर है जिसको पर बोलते है समस्त वस्तु अवर हो जाता है जिस पर के दृष्टि में वह परावर है इसलिए मानते नहीं है स्वयं अश्वादि उनके स्थल में भी वो क्या करते हैं तत दंताव गाय स्वयं लेकिन नाना मुक्ति विशेष समूहान ज्ञान मानते हैं उसको वहां लक्षण की जरूरत नहीं बोलते है बोलते स्वयं अश्व इत्यादि तक ना सामने तत्व है सो अयम तत्म ये सब क्या है दो विशेषांश इसे कहते हैं अनेक मुख्य विशेषा ज्ञान जो होता है वो समूहालंबन ज्ञान होता है वह लक्षणा की कोई जरूरत नहीं है ऐसा बोलते है। नहीं आएगी इसे स्वयं अश्व में या तो तुमसे दो में लक्षणा की जरूरत नहीं उनको लेकिन वेदांत में कहना है कि भाई वहां पर लक्षणा नहीं करके दो मुख्य विशेष मानना ही नहीं चाहते वहां तो एक ही विशेष बचाना आप नाना मुक्ति विशेष को स्वीकार कर रहे हो हम कहें वह नाना मुक्ति विशेष है ही नहीं एक कि विशेष है स्वयं अस्व अस्व ही विशेष है सह और अयम कर बोध जो विशेषणांश है उसका त्यागना ही पड़ेगा उन विशेषणों को बोध कराना वहा इष्ट नहीं है हमें मुंबई में देखा हुआ आदमी का मुंबई का बोध कराना इष्ट नहीं है जिसको मुंबई में देखा तो उसी को मैं यहां देख रहा हूं जब बोलूंगा उस व्यक्ति मात्र को बोध कराना इष्ट है ना मुंबई को न ऋषिकेश बोध कराना इष्ट अत व्यक्ति जो वक्त को प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा बोध पदार्थ के ऊपर निर्भर होता है वह लक्षण होगी या नहीं होगी मुख्य विशेष है अनेक या मुख्य विशेष एक इसका निर्णय वक्ता की इच्छा के अधीन होता है और यदि वक्ता भिन्न विशेषकत्व बोध कराना चाहता है तब तो वहां समूहाल ज्ञान माना जाएगा और यदि एक विशेषकत्व बोध कराना चाहता है वहां लक्षण करनी ही पड़ेगी अतव जहर लक्षण स्वीकार्य है ये वेदांत मत का अपना सिद्धांत है आगे क्या कह रहे हैं न्यायिकार कार्य मूल में लौटना पड़ेगा वाक्यार्थ ज्ञान के तवा मूल में वाक्याथ ज्ञाने के हे तवा ज्ञान होने में कितने कारण सामग्री की जरूरत है कोई वाक्य प्रयोग करे हाँ, देवदत्त ग्रामम ग्रामम प्रयोग कर दिया किसी ने इस वाक्य का अर्थ आप तक बोध होने में क्या क्या जरूरत है आपको तीन चीज की जरूरत है आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यर्थ ज्ञाने हेतु तो एक तो आकांक्षा दूसरी योग्यता तीसरी सन्निधि आदमी की योग्यता नहीं बोल रहे यहां योग्यता से आदमी की योग्यता नहीं आकांक्षा से आपकी इच्छा नहीं सन्निधि में आपके नजदीक से बोलना यह अर्थ नहीं दूर से बोलेंगे तो भी अर्थ समझ में आएगा कि नहीं बोल नजदीक अगर बोलेंगे तो वाक्य बोलोगा क्या ऐसा नहीं ना इखरी ये सब शब्दों में विद्यमान वस्तु है आकांक्षा जैसे अभी आपने बोला देवदत्ता ग्रामम गता में सुपद की आकांक्षा है सु को देवदत्त की आकांक्षा देवता बनाए ना अपने देव लिखा तो तो तो है प्रत्येक तो प्रकृति को प्रत्यय की आकांक्षा है और प्रत्यय को प्रकृति की आकांक्षा है ग्राम ग्राम अम्ब पद, अम पद को ग्राम पद की आकांक्षा मैंने पहले बोल चुका हूं ग्रामम में दो पद है वेदांत व्याकरण के समय एक पद मत समझ पदम कल समझाया था ना घट में पांच पद इसे घट पद को अम पद की आकांक्षा अम पद वो घटपल की आकांक्षा है इस ग्राम शब्द को अम पद की आकांक्षा अम पद वो ग्राम पद की आकांक्षा में गम धातु को तिप प्रत्यय की आकांक्षा है तिप प्रत्यय को गम धातु की आकांक्षा इसे पदों का परस्पर जो अन्वय करने की जो एक विलक्षण इच्छा के समान इच्छा है वो उसी का नाम आकांक्षा है एक पद के बिना उनमें से एक पद भी निकाल दीजिए तो वाक्यर्थ बोल पद से पदातरे व्यतिर अनुभावत्व आकांक्षा का लक्षण आगे देखिए पद से पदंतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावत्व आकांक्षा एक पद का दूसरे पद के बिना जैसे घट पद का अम्ब पद के बिना घटम प्रयोग हो सकता है क्या घटम आ नया यह वाक्य बोल के उस अर्थ जानना चाहेंगे सम्यक प्रकार श्रवण के नंतर तो घट पद को अम पद की आकांक्षा है अर्थात घट पद का अम पद के बिना उस वाक्य में अन्वय करके अर्थ बोध करना असंभव है घट पद के उस अम्पद के बिना घट पद के द्वारा अम्पद के बिना वाक्यर्थ का अन्वयपूर्वक अर्थ निकालना संभव न होने का नाम आकांक्षा इसलिए वाक्यार्थ बोल करने के लिए घट किस चीज को देख रहा है अम पद को देख रहा है और अम पद इसी तरह से घटपद की अपेक्षा करता है एक के बिना दूसरे का न रहने का जो वाक्यन्वय बोध का असंभव होने का नाम आकांक्षा पदस्य पदांत व्यतिरिक व्यरक बने पदांतर के अभाव प्रयुक्त दूसरे पद के अभाव के कारण से अन्वय का अननुभावगतम गन्वय का, का अनुभव न होना उसी का नाम आकांक्षा है देखिए अब अव्यवहितोत्तरत्व आदि संबंधे ना आकांक्षा लक्ष्य आकांक्षा के लक्षण कर रहे न्याय अव्यवहित है संबंधे नम पद पीछे लिख दिया तो इस हम पद को घट पद की घटपद को अम पद की आकांक्षा नहीं है इससे वाक्या होगा नहीं ऐसा रहेगा तो काम चलेगा नहीं पर होना कैसे चाहिए पर में होना चाहिए हम और इन दोनों का बीच में जो संबंध का नाम क्या है अव्यवहित परत कहो या उत्तरत्व कहो उत्तरत्व नाम का संबंध है ये प्रत्यय सूत्र का है ना जिस प्रत्यय में पूर्व से हो तो वह पूर्व ले लूंगा जिस प्रत्ये में मध्य होगा तो मध्य तो ले लूंगा महाव्यवहित प्राकृतिक संबंध में ले लो जैसे आकाश प्रत्यय में आकाश प्रत्यय कहा होता है टी के पूर्व में होता है बहुत पुरस्ता प्रकृति के पूर्व में हो जाता है दो ही प्रत्यय ऐसा है एक प्रत्यय टी के पूर्व में बैठता है एक प्रत्यय बिल्कुल प्रकृति से पहले बैठता है बाकी सारे प्रत्यय प्रकृति के बाद बैठता सामान्य रूपेण प्रकृति का प्रतीक प्रबंध क्या होगा अव्यवहित तो तरत्व संबंध कहो या अव्य पर संबंध कहो हमेशा ही रहेगा दो जगह छोड़ के अतक्ष प्रत्यय में क्या रहेगा अव्यवहित तो प्राक संबंधे ना ठीक और बहुच प्रत्यय के लिए अव्यवहित संबंधे ना पूर्वत्व सीधे पूर्वत्व के प्रत्ययों के लिए विशेष संबंध कल्पना है बाकी सर्वत्र ही रहेगा अव्यवहित तो परत अव्य उत्तरत्व तो तो तो संबंधे ना घट पद को अं पद की आकांक्षा है और अम पर को घट पद के तो अव्यवहित पूर्वत्व के प्रति पूर्व में घट और घट के प्रति हम पर में घटपल बोलूंगा तो अवैध परत संबंध होगा और अंबल तो पर की आकांक्षा होगा तो ठीक तो उल्टा अवैध पूर्वत्व संबंध ठीक है ना यही समझ में आ रही घट के दृष्टि में हम क्या है पर घट को हम क्या आकांक्षा होगी तो परत संबंध बोलूंगा और अंक प्र है पूर्व में है इसलिए अंतर को घटके आकांक्षा होगी तो, तो समझ बोलना बाकी वही रहेगा तो परत तो जोड़ दो तो वही कह रहे हैं अव्य आदि कह दिया क्योंकि कहीं कहीं पर विलक्षण तो है ना कहीं पीछे बैठने वाला है कोई पूर्व में बैठने वाला है तो इसलिए आदि कह दिया उन्होंने आदि भी महाव्याधि टीका कार उसे भी आदि बोलेगा टिप्पण करो भी आदि बोलेगा सब आदि आदि बोलते आदि के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है और आदि बोल दिया अब आगे है नहीं कुछ कहा ज्ञान वितरक प्रयुक्त यादृश बोधा भाव तादृशाब्द बोधे तत्पदे तत्पद आकांक्षा देखिए आप इस पंक्ति को हटाइए है ना संबंध के बारे में यत्पदे यत्पद यद प्रकार का ज्ञान व्यद्रेक प्रयुक्त काला एक पद से लेना घट को पहले वाला यत्पद से लीजिए घट को यत्पदे यत्पद पद पद प्रकार दूसरा यक्ष पद प्रकार ज्ञान भावे प्रकार प्रकार पद प्रकार व्यतिरिक्त में शाद बोझ होगा इसे घट कर्मकत्वम कर ये बोल होता था ना घटम बनेगा तो क्या होता है घटम घटक का अर्थ घट कर्मकत्व ये अर्थ था यह शाब्द बोध शब्द शब्द बोधा भाव। बोधा भावे, बोधे, शादबोधा यादबोधा शादबोधे शबोधे तत्पे घटपदे तत्पत्व ये जुट अंपदत्व लेना है घटपद प्रयुक्त अम के प्रकार ज्ञान का का ज्ञान नहीं है आपको अम प्रकार ज्ञान नहीं है केवल घट प्रकार ज्ञान था तब इस घट पद में आपके समस्या खड़ी होगी बिना इस अम प्रकार ज्ञान के बिना आपको घटकर्मगत्य कर ज्ञान नहीं होगा एटार्श ज्ञान के लिए यदि आपको घट घटकर्म कर ज्ञान करना है तो उस घट पद में अंपदत्व अम पदवत्व कहां रहेगा अंपद में रहेगा है ना अं पदवत्व कहा रहेगा अंपद में इस प्रकार घट पद के प्रति अंपद में जो दार्श शाद बोल के न होने काम से जो एक आकांक्षा होती है एक जो है अनवय का अनुभव का न होना है उसी का नाम आकांक्षा हाँ दोनों तरफ ले सकता हूं ना हम तो पहले घटा रहे हैं घट कर, कर के बिना घट को लेकर के क्या समस्या रो दिखा रहे हैं अब ठीक उल्टा लिख लो कोई दिक्कत नहीं अब आप, आपको मान कि हम पद का ज्ञान है हम क्या चीजें मालूम है आपको हम क्या है द्वितीय का एक का प्रत्यय है उसे कर्म अर्थ बोध होता है इतना आपको मालूम कर्मगत एकत्व विशिष्ट बोध हो रहा है, है नहीं? इसका ज्ञान है और घट क्या मालूम नहीं तब क्या लिखूंगा यहाँ लिखूंगा एक पदे इसको लिखूंगा ये प्रकार ज्ञाना भाव है लिखना बस तब अंपद के प्रति घटपद में आकांक्षा हो जाएगी है ना अब घटपद के प्रति अंपद में आकांक्षा है अब अंपद के प्रति घट में आकांक्षा हो जाएगी यथाथ के स्वयंकर घटम इत्यादि स्थल घटम इत्यादि स्थल अव्य तो संबंधे ना अंपद घटपद इत्याक अंपद विशेषक घटपद प्रकार ज्ञान सत्वे ज्ञान सत्व यदि ज्ञान है आपको अंपद घटपद वत वत्पद कैसा है अंपद घटपद वाला है अरे घटपद विशेषक वाला बन रहा है कैसे बन रहा है कहते हैं अंपद विशेषक घटपद प्रकार ज्ञान सत्वे घटियम कर्म यदि बोध हो जाए थे घटियम कर्मत्म इसका विज्ञान दोनों ज्ञान है। प्रकार का घटपद विशेषक हो याद विशेषक घटपद प्रकार हो यदि सम्यक प्रकार से घट किया है अम क्या है यह मालूम है आपको तो आपको क्या ज्ञान होता घटनिष्ट कर्मकत्व का कर बोध होता घट संबंधी कर्मकत्व का कर बोध हो जाता घटी कर्मगत बोधो जायते अम घटा इति विपरीत तो उच्चारण हेतु क्या कर दिया घटा हम न रख करके हम घटा ऐसा उच्चारण कर दिया तब क्या होगा तादृश ज्ञाना भाव तादृश ने घटीय कर्मगत रूपा ये तर शाब्दोध नहीं होगा इससे यदि कोई अम घटक है तो ज्ञानावत शाब्द न जायते अतः आकांक्षा ज्ञानम शाब्द इसलिए घट पद के प्रति अवैध तृत्व संबंधे न घट प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है उसके घट धर्म का शाबद बोध नहीं होगा अरे तादृश घट और अंग के बीच में जो अविवत संबंध देना परस्पर संबंध विशेष है उसी का नाम आकांक्षा